संस्कार के बढ़ते चरण इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और संस्कार के बढ़ते चरण इस कार्यक्रम में हम लोग काव्य और गीतों को सुनाते हैं और इस कार्यक्रम में खास हमारे साथ दिग्गज कवि और गीतकार संगीतकार आते रहते हैं और बातें होती रहती हैं तो आज के इस खास संस्कार के बढ़ते चरण एपिसोड को सजाने के लिए हमारे साथ ओम व्यास जी हैं जिन्हें आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं इनके गीत हमारे रेडियो मधुबन पर बसते रहते हैं रंगीलो राजस्थान इनका जो विशेष एल्बम है उसके सारे गीत हमेशा ही रेडियो मधुबन पर आप सुनते हैं तो उनकी आवाज़ से भी आज रूबरू होंगे और कुछ गीत भी उनके आज हम लोग सुनेंगे उनके द्वारा तो आप सभी की तरफ से गीतकार संगीतकार एवं गायक राजस्थान के ख़ास रंगीलो राजस्थान के विशेष राजस्थानी भक्ति गीतों के सम्राट उनको हम लोग सुनेंगे तो आप सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत है बहुत बहुत धन्यवाद आपका रेडियो मधुबन मुझे बड़ा प्रिय है जब से आपसे नाता जुड़ा है प्रेम बढ़ता ही गया है प्रेम बढ़ता ही गया क्या आप जब भी मुझे बुलाते हैं और जब भी आपके कार्यक्रम होते हैं विशेषकर ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के लिए मैं पिछले कितने ही सालों से बल्कि यही कह दूंगी नाइनटीन से समर्पित हूँ और 83 और 84 में 1983-84 में जी, जी, प्रकाश मणि जी दादी जी के द्वारा मैं इस माध्यम में आया और <laughs> उनका प्यार मुझे चरम सीमा तक मिला जी, और जी, मिलता जी, रहा है मिलता रहेगा सही बात है और आपके जो गाए हुए गीत है आज भी लोग उस पर याद करते हैं और याद करते हुए योग मेडिटेशन भी करते हैं जैसे कि ज्योति बिंदु ही लाएगा जग में नया सवेरा ये सारे गीत जो है आज भी हमारे ब्रह्मा कुमार के जहन में उतर चुके हैं और जब भी आपको याद करते हैं तो पहले वो गीत याद आता है फिर बाद में आपका नाम लिया जाता है तो एक अच्छी जो है हाव आपने इस गीत के माध्यम से सभी के दिलों में बनाया है सब दिलों पर आप जो है अपनी आवाज़ के माध्यम से दस्तक देते रहते हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं और संस्कार के बढ़ते चरण इस कार्यक्रम की शुरुआत के पहले मैं चाहूँगा कि हमारे सभी श्रोताओं को आज आपके बारे में कुछ बातें पता चल जाएँ क्योंकि आप राजस्थान डिडवाना से हैं तो मैं चाहूँगा कि आपकी कुछ बचपन की यादें जुड़ी हुई है हैं और बहुत ही अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं तो मैं चाहूँगा कि कुछ यादें यादे हमारे सभी श्रोताओं को ताज़ा कराएँ ताकि उन्हें भी अच्छा लगे क्योंकि हमारे यहाँ का कवि मुंबई में जाकर अपना नाम रोशन कर रहे हैं राजस्थान का नाम रोशन कर रहे हैं तो उन्हें भी अच्छा लगेगा कि प्रश्न मुझे बहुत अच्छा लगा <laughs> कि आपका जन्म डीडवाना में हुआ लेकिन बड़ी मजे की बात है जन्म डीडवाना में हुआ लेकिन पालन लालन जो कहते हैं पोषण वो मेरा जोधपुर में हुआ अच्छा क्या बात? मुझे आज भी याद है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जब जोधपुर विश्वविद्यालय का उद्घाटन करने आए उन्होंने तो कहा जयपुर इज जे ए कैपिटल ऑफ राजस्थान बट जोधपुर इज कल्चरल कैपिटल ऑफ राजस्थान क्या बात है बहुत बढ़िया इसीलिए <laughs> बड़े मेरे आदरणीय भाई कि मैं आज भी राजस्थान की उस धरती को जोधपुर की धरती को नमन करता हूं जी, जी। और विशेषकर जोधपुर चित्तौड़ ये जो भी जयपुर इनके अब द्वारा जो है हमारे विश्व में भारत में जो भी काम हुए हैं वो धरती महान बन गई इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे सबसे सूर्यवीरता में अगर कोई पराक्रमी हुए तो महाराणा प्रताप हुए और उनके साथ अगर कोई दानवीर हुए तो भामाश्रामा ये कहावत नहीं है बल्कि हकीकत, हकीकत है, है। इतिहास है ये और इतिहास कभी झूठा नहीं होता इतिहास सच्चा होता है हुँ, हुँ, हुँ। और हमारे राणा प्रताप ने जो हमारे देश की शान रखी महान बनाया देश को मैं उसके लिए भी आपको एक समर्पित भावगीत सुनाऊँगा कि जिसमें बहुत कुछ पंडित भरत व्यास जी ने लिख दिया लेकिन धुन मैंने बनाई क्या बात और है? गाया भी मैंने है उसको जी, जी, मैं चंद लाई ने राणा प्रताप को समर्पित करूं। उसके पहले मैं अपने परम पिता शिव और ब्रह्मा बाबा को याद करना चाहूँगा कि जी. अगर राणा प्रताप ने चित्तौड़ चुना तो मेरे ब्रह्मा बाबा ने माउंट आबू चुना और माउंट आबू की कहते हैं कि बस पूछो महिमा ही क्या नक्की झील उत्पन्न किया चुना उस स्थान को नक्की झील बनाया और पवित्र स्थल बन गया वो एक तीर्थ स्थल बन गया जी जी और मजे की बात है कि हमारे ब्रह्मा ने इस जगह को चुनकर वास्तव में पांच धाम का तीर्थ बना दिया जी जी यहाँ सभी तरह के तीर्थ हैं शांतिवन ज्ञान सरोवर पांडव भवन और एक आज तो नया जो दादी जी का बना है प्रकाश स्तंभ वो तो देखने लायक है अमिट भीड़ लगती है क्योंकि कहा गया है कि जो सेवा करते हैं वो महान होते हैं। महान होते सही बात है। सेवा के नाम से वो जाने जाते हैं राणा प्रताप को हम क्यों याद करते हैं कि उन्होंने कभी हार नहीं मानी है उन्होंने अपनी मट्टी के लिए अपने आप को कुर्बान कर, कर दिया इसलिए ये गीत पंडित भरत व्यास जी का लिखा हुआ एक महानतम गीत है जब इसका गीत का लिखावट हो रहा था तो मैं उसकी धुन बना रहा था तो मेरे खून में ऐसी रग रग में ऐसा जोश उमड़ता था कि गीत में कैसे गाऊंगा जी और मट्टी की कृपा से धरती की कृपा से और सभी के प्यार से ही गीत में गाया पाया उसकी चंद लाइनें मैं आपको सुनाना चाहूँगा जी स्वागत है मन लगे लगे प्यारो मारवाड़ मन लगे लगे प्यारो मारवाड़ यो रंगीलो लो मारवाड़ो रशी लो मारवाड़ यो हट्टो मारवाड़ मन लागे लगे प्यारो मारवाड़ लूक चणी खेली जट बाोटिया संग मार बाोटियाँ संग हे लूक मिचणी खेली रटे बाल गोटियां संग मारे बाल गोटियां संग अरे हो, हो, हो जद ही आयो मारी रवानी मैं यो सोलो रंग मन लागे लागे प्यारो मारवाड़ मन लागे लागे प्यार अब देखिए इस गीत के और भी दो अंतरे लेकिन महानतम अंतरा कहाँ जाके बनता है जी। वो चंद लाइन आपको सुनाना चाहता हूँ वीर राणा प्रताप की बात होती है क्या बात है मुस्कराट की बात तो तीन अंतरों में कह दी जो आप पूरा गीत सुनते होंगे लेकिन जहाँ वीर प्रताप को पंडित जी ने याद किया और हमारे से प्रभु कृपा से गवाया गया तो आगे इस गीत में हम क्या कहते हैं सुनिए आप जी स्वागत है ऐ तो मीठी मीठी बाता अब कुछ खरी सुनावा ऐ तो मीठी मीठी बाता अब कुछ खरी सुनावाओं नई जड़ नहीं, नहीं री साची बात बतावा ताने ने साची बात बता वीर प्रताप की सुनो कहानी वीर प्रताप की सुनो कहानी जाक बरसूँ भिड़ गो हल्दी घाटी में जाकर बो सहन सह सू अड़ गो अरे सहन साह सुण जीतो कुण हारो ओ अरे कुण जीत्यो कुण हारो वै तो इतिया सारी देश भक्त रे रुधिर रक्त सिोरा हो गया था अरे धोरा हो गया था कि याद रहेगी याद रहेगी जुग जुग तक बा चेतक की दहाड़ मान लागे लागे प्यारो मारवाड़ मन लागे लागे प्यारो मारवाड़ यो रंगीलो मारवाड़ यो हट्टो मारवाड़ यो रसिलो मारवाड़ यो मतवाड़ो मारवाड़ मन लागे लागे तारों मारवागेरे मारवा मारवा <laughs> क्या बात है बहुत ही खूबसूरत बहुत ही सुंदर अंदाज़ में आपने गीत सुनाया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी बड़ा ही अच्छा लग रहा होगा क्योंकि जब चीज़ें हम लोग डायरेक्ट टेप में सुनते हैं या मोबाइल में सुनते हैं तो वो चीज़ अलग होती है लेकिन लाइव परफॉर्मेंस में जब हम लोग रूबरू होते हैं गायक के साथ में उसकी एनर्जी हम तक पहुंचती है तो एक बहुत ही अच्छी खुशी मिलती है तो आशा करता हूं आप तक वो एनर्जी पहुंच गई होंगी सकारात्मक ऊर्जा आप तक पहुंच रही होंगी तो उसे पकड़िए और उसे अपने साथ बनाए रखिए क्योंकि ये फिर फिर नहीं मिलेगा तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं संस्कार के बढ़ते चरण इस कार्यक्रम में हम लोग बहुत ही अच्छी बातें करते हैं और ओम व्यास राजस्थान से जुड़े हुए हैं राजस्थान की मिट्टी में पले बड़े हैं तो उनके पास वो सारी चीज़ें हैं और मैं चाहूंगा कि जैसे आपने अपने जीवन में हर व्यक्ति के एक ख्वाब होता है कहीं ना कहीं हम लोग कुछ करना चाहते हैं तो जब राजस्थान में आपका जन्म हुआ पढ़ाई लिखाई करते हुए आप किस तरह से अपने करियर के बारे में सोचते थे थोड़ा सा बताइए हमारे युवा साथियों को मैं करियर के बारे में रमेश जी एक ही बात सोचा करता था जी जी कि मैं पढ़ लिख कर विद्वान बनूँ अच्छा अच्छा डॉक्टर पी एच डी करूँ पी एच डी करूँ इकनॉमिक्स में एलएलबी एल करूँ या प्रोफेसर बन जाऊँ पी करके अच्छा मेरी एक तमन्ना थी लेकिन मेरे घर वालों ने मेरे ससुराल वालों ने इतना मुझे प्यार दिया कि आप ये एलएलबी वगैरह करके क्या करेंगे आप बंबई आइए बंबई एक विकास की नगरी है आप जुड़िए वहाँ से और मैंने बहुत बड़े ग्रुप बांगड़ ग्रुप में सोमानी ग्रुप में आंध्र प्रदेश पेपर मिल में एज ए लाइजन ऑफिसर के नाते काम प्रारम्भ किया अच्छा, अच्छा और मेरी दुनिया ऐसी चल पड़ी कि आंध्रा पेपर मिल के सेठ लोगों ने मुझे उस समय सुनील गावस्कर बड़े पॉपुलर थे क्रिकेट में जी जी। उसी तरह से उन्होंने कहा ये हमारे पेपर कंपनी का सुनील गावस्कर है इसको पूरा समय भी दिया जाए क्योंकि ये संगीत जो है मेरे से आके जुड़ा बंबई में अच्छा बंबई से जुड़ा वैसे मैं पहले बिना का गीत वाला सुनते थे हम बचपन में जी जी रेडियो घर में भी नहीं होते थे हम तो पान की दुकान पे जाके पे सुनते थे पान वाला बोलता था जो पान नहीं खाएगा वो रेडियो यहाँ नहीं सुनेगा अरे हम वो भी सहन करते थे लेकिन संगीत से एक मोहब्बत थी मुझे ये प्यार था मोहम्मद रफ़ी मुकेश हेमंत कुमार मन्नाड़ी तलत महमूद मैं इनकी आवाज़ों में गीत गाने लग गया और कॉलेज में इतना प्रसिद्ध हो गया कि सारे विद्यार्थी सारे साथ में पढ़ने वाले भाई बहन मुझे बहुत प्यार करने लगे कईयों ने तो मुझे कहा आप जाके दिलीप कुमार होता है यार बंबई क्यों नहीं जाते आप तो बंबई के लायक हो जी जी साहब वो भगवान ने कोई आवाज़ सुनी वहाँ कुंज बिहारी जी का मंदिर है वहाँ मैं जाता था मैंने उनको दरख्वास्त तो नहीं की लेकिन भगवान ने मेरी आवाज़ सुनी और मेरी शादी बम्बई की तरफ हो गई <laughs> और ऐसा जुड़ाव हो गया कि मेरे ससुराल पक्ष के लोग बड़े प्रिय थे और मेरी धर्म पत्नी इसमें बड़ी सहयोगी रही जी, जी। उसका बड़ा त्याग हाँ ये जो जीवन बनाने में उन्होंने मुझे बहुत सहयोग दिया संगीत में और मैं बढ़ता गया क्या बात है यानी रात को बारह एक बजे भी आप प्रोग्राम करके आओ तीन बजे भी आओ तो गरम खाना मिलता था चिपनी चुपड़ी रोटी मिलती थी प्यार मिलता था यहाँ तक कि पंडित वरेंद्र व्यास जी ने पूछा बेटा तू रात को जाके रोटी कितने बजे खाता है तीन बजे जा रहा है तो मैं साहब मेरी धर्म पत्नी सुशीला व्यास है वो गरम खाना बनाती है और मुझे वही खाना मतलब जो है खिला करके फिर तैयार कर देती है तो सुबह के दौर में फिर मैं तैयार हो जाता हूँ और बड़ा रियाज करता था मैं पंडित जगन्नाथ जी से मैंने शिक्षा पाई संगीत की और सच मानो तो मेरे गुरु मेरी माँ मेरी माँ भी बहुत अच्छा भजन गाया करती थी उनसे मैंने पहला जो भजन सीखा था बचपन में छः साल की उम्र में वो मीरा का भजन था वो चाकी पीसती थी और उसमें गाती थी माने चाकर राखो जी अरे वाह मेरे बड़े भाई मैंने वो चाकर राखो जी से जीवन प्रारंभ किया भजनों की दिशा में जुड़ गया मैं और भजन गाते गाते मैं इस फिल्मी दुनिया के दौर में भी चला गया क्या बात है क्या आपको अर्ज करूं कि मैं मुकेश मोहम्मद रफी की इसी गले से कॉपी कर देता हूँ हु, लेकिन यह आपका रेडियो इंटरव्यू है मैं कॉपी नहीं करूंगा और पे ही बात करूंगा जी जी की यहाँ जो बम्बई में आकर के मेरा 1972 में जुड़ाव लगा ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय से और उसमें रमेश भाई शाह थे जो मुझे बहुत पसंद करते थे मेरी आवाज़ को पसंद करते थे कहीं उन्होंने सुन लिया तो साहब उन्होंने मुझे किसी तरह प्रेरणा देकर के विश्वविद्यालय में वो ले आए और 1983 में मैं पूर्ण ज्ञान में आ गया आ और मेरी मुलाकात माउंट आबू में पहली मुलाकात दादी प्रकाश मणि जी से हो गया क्या बात है बहुत बढ़िया और दादी प्रकाश मणि जी के सामने जब मैंने ये गीत गाया राग भैरवी थी और मैंने खुद नहीं लिखा था खुद नहीं गाया वो गीत अमर कर गया मुझे हुँ, हुँ। और उसके बाद में मैंने मुड़ के नहीं देखा उन्होंने ओम संध्या करके कार्यक्रम रखा वो तो अमर हो गई उसका एक गीत था दिल कहे बाबा तुझे देखता रहूँ उस गीत को लेकर तो दादी जी ने हमारी कैसेट बना डाली <laughs> अब जब इतना प्यार यहाँ पे मिला पांडव भवन पूरा भरा हुआ था और उसमें मैं गीत गा रहा था लोग तालियाँ बजाकर मस्ती ले रहे थे और दादी जी ने भी आज्ञा दे दी कि इस गीतों की कैसेट जो मंच पे गाया है ओम व्यास ने उसकी कैसेट बनाई जाए और वो कैसेट इस तरह से बिकी इस तरह से बिकने का सवाल नहीं है प्रचारित प्रचारित कि मैं एक रात में ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय का प्रमुख गायक बन गया <laughs> प्रमुख गायक और वो था ज्योति बिंदु ही लाएगा जग में नयासा ये राग भैरवी में मजे की बात यह कि मुझे क्यों पसंद आया ये कि परम पिता शिव का ज्ञान यानी ज्योति तो, बिंदु हम इसको डिफरेंस को समझे इस ज्ञान को ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय को वो क्या समझते हैं ब्रह्मा बाबाई सबको चह निर्माता नहीं वो भी माध्यम है परम पिता शिव है जो, जो बिंदु है उसके मार्ग से उसके अंदर जाकर के हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और ब्रह्मा उसके मध्यस्थ बने और वो स्वयं परम पिता के ऐसे ज्ञान में चले गए कि वो स्वयं पिता के नाल लगे मैं उनको ब्रह्मा पिता बोलने लगा और मुझे उनसे इतना सुने इतना प्यार दादी जी ने बताया उनके कामों को तो एकदम न्यौछाड़ हो गया बाबा पे इतनी सेवाएँ इतना प्यार घर बार छोड़ त्याग करके और ओम मंडली बनाना लूके सूखे फल के खाना कैसे जीवन बनाना और उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये जो हम कार्य कर रहे हैं ओम मंडली माउंट आबू में कैसी धरती सुनी उन्होंने पावन धरती उन्होंने पहले आपसे कहा ब्रह्मा जिसको भगवान मानते हैं ब्रह्मा उसी तरह से ब्रह्मा हम आज भगवान मानते हैं परम शिव के बाद में निर्माता है जी और आज ये विश्वविद्यालय माउंट आबू ही नहीं बल्कि समस्त संसार में अपने ज्ञान का प्रसार कर रहा है जिसमें हम जैसे बच्चे आकर के अपने कार्य देते हैं <laughs> अपने कार्यों को संवारते हैं जी जी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया ओमवैज जी आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें ब्रह्मा कुमारी इसकी स्थापना के बारे में भी पता चल गया होगा और किस तरह से गीतों के माध्यम से लोगों में जो प्यार है आपके द्वारा मिला और दादी जी का जो प्यार रहा उससे आपको बहुत ज़्यादा तवज्जो मिला और आप आगे बढ़ते गए और बहुत सारे जो सीरीज़ है वो भी बनते गए और इस तरह से जो कल्चरल एक्टिविटीज़ है वो बढ़ता गया आगे बढ़ता गया ये कारोबार तो आइए अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं बहुत ही प्यारा गीत और मैं चाहूँगा कि आपने बीच में अपने शब्दों में माता श्री को याद किया और वो चक्की पीसते हुए गीत गाती थी मीरा की तो माता जी को अगर एक, कोई गीत आप डेडिकेट करना चाहते हैं संस्कार के बढ़ते चरण इस एपिसोड के माध्यम से तो कौन सा गीत आपको याद आता है भला कोई ऐसा कौन सा बेटा होगा <laughs> जो अपनी माँ के गीतों को याद नहीं रख जी मीरा की इतनी कृष्ण की इतनी दीवानी और वो चाकी का पीसा वो आटा मैं खाता था तो गला मीठा होना ही था ज्ञान मेरे अंदर बढ़ना ही था और वो ज्ञान बढ़ा और जब वो गाती थी पीसते पीसते वो गीत था मीरा बाई का लिखा हुआ मीरा बाई का वहाँ गाया हुआ मन चाकर रा को जी चाकर राो जी गिरदारी मन चाकर रखो जी मन चाकर राो जी चाकरी में दर्शन पाऊं सुमिरन पाऊं पाऊँ खर ची माकरी मैं हूं पंकज उदास और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो रहो गुन रहो मुस्कुराते गुनगुनाते तो इस तरह से जब माँ गाती थी उसको मैं सुनता था तो सुनते सुनते दिमाग में कई ऐसी धुने उपस्थित थी तो मुझे उस समय यह क्या नहीं था कि ये जी जी जी जी जी आगे जाकर नील का पत्थर बन जाएंगे जी जी जी और आज जब दादी जी ने जब गीत शुरू तो <laughs> में भी जिन गायकों को हमने गाया हम उन गायकों को गवा लेंगे <laughs> आशा भोसले जी से गवाना एक टेढ़ी खीर थी जी राग दरबारी में मैंने उनका गीत बनाया था वो इतनी प्रसन्न होके गाई की मुझे छोटा भाई मानने लगी महेंद्र कपूर जी ने नाना प्रकार के मेरे गीत गाए जी जी सुरेश वाडकर जी ने क्या जगजीत सिंह ने क्या कोई भी सिंगर ऐसा नहीं उदित नारायण क्या अभिजीत क्या कविता कृष्णमूर्ति सरगम सब लोगों ने इस तरह से गीत गाए कि मुझे इस विद्यालय में इन्होंने अमर कर दिया मुझे एक याद आता है गीत जी दो गीत मुझे याद आते हैं और शांतिवन बना था उस समय नया नया था शांतिवन तो उसमें जो है फिर मुझे किसको मेरे सामने बैठा और ये सामने मेरे गीत गाए गाएगा तो बाबा सामने देख रहे हैं मुझे आप सोचिए मेरे अंदर कितनी ऊर्जा परम पिता श्री और ब्रह्मा बाबा ने दी होगी कि जब मैं बैठ करके को सुना सका और वो एक लाइन जरूर सुनाना चाहूँगा जो तो उन्होंने वहाँ सुना शांतिवन में जाने क्या देखम मुझ में मुझे प्यार कर लिया मेरे लाडले कहा आचल में भर लिया जाने क्या देख मुझ में <laughs> आँखों में आ सु मोती इन्हें बना बनाते दिल में लिया समय नैनों के जादू करके नैनों के जादू करके रमशार लिया मिल Ah. Oh. मिले तुम्हारे सोचा नहीं कभी बदले गे दिल हमारे गागर में मन के मेरे गागर में मन के मेरे सागर तो भर दिया अपना बना के हमको अपना बना के हमको क्या से क्या कर दिया मेरे निर्डले कहा मेरे लाडले कहा जल में भर दिया जल में भलिया ज्ञान क्या देखा मुझ में ऐसा ही अनुभव सुनाता हूं जब ज्ञान सरोवर का उद्घाटन हुआ बोलते थे संगीत में इतनी ताकत है बच्चों की जो ज्ञान तुरंत मनुष्य के दिमाग में पहुंच पहुंच हालांकि एक घंटे का ज्ञान जरूरी है एम करने के लिए पूरी इकोनॉमिक्स की, की किताब पढ़नी पड़ती है ना हजारों पेज की किताबें पढ़नी पड़ती है।, है वो जरूरी होता है एग्जाम देने के लिए लेकिन प्रभु मिलन में ये चीज़ें नहीं है प्रभु मिलन में प्यार है स्नेह है तो ये जो स्नेह और प्यार मुझे वहां मिला तो वहां पर भी मेरे हाथ पकड़ लिए और बोला गीत गाओ और गीत मुझे बोल भी दे दिए निर्वे भाई जो बैठे थे और गीत था प्रभु मिलन की मस्तियों में झुमता मन गा रहा पाना था जो पा लिया फिर और क्या बा प्रभु मिलन की मस्तियों में त्पर्य है ये चवालीस साल का अनुभव मैं आपको इस रेडियो पे नहीं सुना सकता हूं पूरा जी सोच रहे कि मैं मैं आपका पूरा कर दूं सारा आपको मुझे बार बार, बार, बार, बार, बार, बार पुरा पुरा पड़ेगा। आप थक जाएंगे इंटरव्यू लेते लेकिन मैं नहीं थकूँगा क्यों मैंने तो बिता दिए चौवालीस साल बाबा के साथ जी जी जी जी। तो ये जो ज्ञान मुझे इस गीत के माध्यम से ऐसा महसूस होता है कि जब भी मैं गीत बनाता हूँ बाबा मेरे साथ होते हैं आप समझें कौन से बाबा अरे कौन से मैंने आपको फिर भी पहले क्लियर कर दिया परम पिता शिव को समझो ब्रह्मा बाबा को समझो और फिर नीचे की धरती को समझो तो ये गीत से आपको शायद समझ में आ जाए जो मैंने कोशिश की है समझाने की कि बाबा हमेशा साथ होते हैं ये गीत है तुम तो यहीं कहीं बाबा मेरे आ सुपाश हो आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो तुम तो यही कहीं बाबा <laughs> और जब ये गीत बनते थे जी जी जी। तो दादी प्रकाश मणि जैसे ही दिस दस गीत बने साल में छः महीने में, में ओम भैया आगे के गीत की तैयारी करो <laughs> जब तक दादी जी ने ये संसार में रही दादी जी तब तक मुझे आज्ञा मिलती रही नया गीत बनाओ नया गीत बनाओ तो मैंने अखंड प्रतिज्ञा कर ली कि तीन सौ ही क्यों दादी जी ये तो 500 सौ होने चाहिए भले ही दादी जी चली गई है लेकिन आज भी ऊपर से इशारा करती है तुझे 500 बनाना है 500 <laughs> ही गीत बना के बैठना अभी भी मैं मुन्नी बहन से रक्षाबंधन करवा के आया हूँ मैंने उनको एक कैसेट का टाइटल दिखाया कि बहन जी मैं ये काम कर रहा हूँ उस का टाइटल क्या है दिल कहे बाबा तुझे देखता रहूँ ये मेरा पॉपुलर गीत जहाँ से मैं ब्रह्मा बाबा से जुड़ा जहाँ से परम पिता शिव का ज्ञान मुझे मिला प्रकाश मणि जी का अथाक प्यार मिला मैं कोई शब्द नहीं है प्रकाशमणि दादी के लिए मैं जब तक कि इस संसार में हूँ मेरे तन मन में बाबा परम शिव मेरी प्रकाशमणी दादी और अन्य सभी बहनें अन्य सभी दादियाँ मेरी पालना करती रहेंगी और मेरा जीवन इसी तरह विकसित होता रहेगा ये कलम मेरी बाबा के गीतों के लिए और न संसार के गीतों के लिए अन्य गीतों के लिए नहीं रुकेगी जी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने सुनाया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है और खुशी होती है जब हम लोग अपने भावों के साथ जुड़ जाते हैं और अंतर मन में जो ख़जाना बरा हुआ है और उसको हमने जिया है तो वो जीने के बाद हम लोगों को जब बाँटते हैं तो वह हर शब्द जो है कहीं कही ना कहीं एक मील का पत्थर हो जाता है और हमें बहुत ही अच्छी तरह से हमारे अंतर मन तक वो बात पहुँचती है तो यही भाव जो है आप ओम व्यास जी से जब उनके शब्दों को सुनते हैं तो कहीं ना कहीं आपके दिल में हलचल ज़रूर होती होगी क्योंकि उन चीज़ों के माध्यम से कहीं ना कहीं उस परमात्मा का उस ईश्वर का अनुभूति का ज्ञान बना हुआ है उस शक्ति का जो स्पर्श है आपको मिल रहा है आशा करता हूँ आप सभी इस अनुभव को अच्छी तरह से अपने जीवन में संजोए रखें ऐसी शुभकामना करते हैं और जाते जाते मैं कहूँगा कि एक गीत के माध्यम से छोटा सा गीत के माध्यम से राजस्थानी गीत के, क्योंकि शुरुआत में हमने राजस्थानी गीत सुनाया था जाते जाते भी मैं कहूँगा हमारे सभी राजस्थान गुजरात के लोग सुनते हैं और पसंद करते हैं राजस्थानी गीतों को तो एक गीत के माध्यम से संदेश के साथ साथ मैं चाहूँगा कि एक राजस्थानी गीत के साथ पूरा करते हैं जी ये गीत बड़ा मार्मिक है बहुत बहुत गजब संदेश देता है राजस्थानी वासियों को और जो इसको समझ जाता है हिंदी में उनको भी बहुत बड़ा संदेश देता है क्या बात अन्य राज्यों को भी बड़ा संदेश देता है जी जी जी तो ये गीत मेरे जीवन का पहला गीत था राजस्थानी लोकगीतों में अच्छा जो मैंने स्टेडियम में गया था जोधपुर तो स्टेडियम में हुँ, हुँ, लाल बहादुर शास्त्री जी आए थे उस समय की बात है क्या बात तो ये गीत क्या आप बोल सुनिए और उसी समय का मिलता जुलता गीत है वो सोना लेने आए थे हु, हु, अब सोना क्यों लेने आया वो तो इतिहास की बातें हैं कि भाई चाइना ग्रसन हुआ जो भी हुआ मुझे उससे कुछ मतलब तो ज्ञान में चलता हूँ उन बातों को भूल चुका हूँ मैं तो ज्ञान से अपना माध्यम आनंद लेता हूँ और गीत के बोल हैं जो राजस्थान की तारीफ करता है वो राजस्थान की जो मट्टी में जन्मे और राजस्थान की तारीफ नहीं करे वो आदमी क्या हूं? क्या सही बात वो कवि क्या वो गायक क्या जो अपनी मट्टी की तारीफ ना करे तो मैं तो आज भी इस मट्टी में बैठा हूँ मेरा माउंट आबू बाबा का गर्व है आज राजस्थान की मट्टी में तो मुझे तो और ज्यादा मतलब जो सहयोग मिल रहा है गर्व है कि बाबा मेरे साथ है और पूरा परिवार करोड़ों लोग मुझे यहाँ मतलब प्यार दे रहे हैं तो मैं लास्ट में जो है राजस्थान की मट्टी को समर्पित कर रहा हूँ ये मेरे गीत जी कण कण में सोनो निप धरती राजस्तानी सोने श्यू हो जासी बेटी हिंदुस्तानी अत तो बेटी हिंदुस्तानी जुग जुगरी प्यासी धरती जद पानीर मांगो पीवन ने जुग जुगरी प्यासी धरती जद पानीर मांगो पीवन ने शीस काट रख दियो सपूत मारी प्यास बुजाव ने रख बूंद ची हा धरती राजस्तानरी सोने सु पीली हो सुसी बेटी हिंदुस्तानरी इस गीत के बोल की अंतिम लाइन देखिए राजस्थानी वासियों को कितनी बड़ी पूरे भारत के लिए समर्पित भाव देती है सुनिए जाग जाग रे राजस्थानी पढ़े रे नींद कई सोवे हैं जाग जाग रे राजस्थानी पढ़े रे नींद कई सोवे हैं घर मेरे थारे सोनो गड्डियों करमाने कई रोवे है राष्ट्र कोष ने सोनो देसी जनता राजस तान रि सोनेसु पीड़ी हो जासी पेटी हिंदी <laughs> चलिए बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुनाया आशा करता हूँ जो गीत का मर्म है शायद आपके दिल तक पहुँच गया होगा इसलिए आप उठे जागे और अपना कर्म को माध्यम बनाएं और अपने जीवन को संवारें आशा करता हूँ ये हमारे युवा साथियों के लिए एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज होगा और जो लोग राजस्थान में काफ़ी हमारे है, दोस्त हैं जो इस रेडियो मधुबन को सुनते हैं और कई बार करियर के लिए बातें पूछते हैं के बारे में सुनना पसंद करते हैं तो आपने ओम व्यास जी की जो जीवन कहानी है उसमें से थोड़े से अंश आपने सुने हैं वैसे इनके पास पूरा चैप्टर है फिर फिर हम इन्हें बुलाते रहेंगे और इस तरह का जो कार्यक्रम है हम सुनते रहेंगे उनसे और आज के शो में आपने अपने मर्म और बहुत ही सुंदर अनुभूतियों को आपने सजा किया हमारे साथ आशा करता हूँ हम सभी को अच्छा लग रहा और मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा मैं खुद इस आनंद में डूब गया हूँ तो मैं अपने आप को भाग्यवान मानता हूँ ओम व्यास जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका थैंक यू सो मच आपके रेडियो मतबंद का भी बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे बुलाकर इस पावन धरती पर कुछ शब्द सुने और हमारे देशवासियों को हमारे विचार सुनाए धन्यवाद <laughs> धन्यवाद ओम शांति सोम शांति ओम शांति चलिए दोस्तों संस्कार के बढ़ते चरण कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे कुछ नई बातें कुछ नए गीत लेकर आपके साथ होंगे तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खमा गनीसा सुनते रहो बहो इजेंटिंग yeah, I want all my folks to come and put your hands up on this lazy tune. Rajasthan, Haro Rajasthan, Rajasthan, Haro Rajasthan, Rajasthan, Haro Rajasthan. Haragi, thala suneh firangi zaat. Rajasthan, Haro Rajasthan, Rajasthan, Haro Rajasthan, Rajasthan, Haro Rajasthan. Din rangila, sat rangira. Khatchari hai ra, khatchari hai. I might got a hot over arctic got a shikawati hato kathe boli marwadi jab city gulabi mari rajdhani karu ram ram sa kahu khama gadi aao sa jimo sa churma dal party if you want to see more come to run thumb pro tiger and safari with the gypsy sabari yahan pe restlessness yo highness hai har kuch bhi hai such a finest hai har cheez mein dikhta hai culture everything high class nothing vulgar look look look look my brother hey respect to your mother kesariya balma avo ji mar go mar the nakdali राजस्थान राजस्थान हरो राजस्थान राजस्थान हरो राजस्थान राजस्थान भरो राजस्थान राजस्थान भरो राजस्थान भरा गिर है जिसमेर जोधुर से आया अजमेर Magaya bikaner, chhisnir tootur sayaya ajmer, makhani ka dar ka shor ek the holy place. Rajasthan land of sunken poets, sunken poets. Rajasthan land of Rajas, Rajas. All Rajasthanis here, Kalaga prem. Dekho uta paas vaar, firan thi kachar pachar bol hai. Suno angrezi, Rajasthan, earthy thoorari, Rajasthan, earthy thoorari. The song is for you, the same is for me. Fill the crowd that we all are Rajasthanis. da ha to apni zubani zer zer mein samayi hai veero ki kahani ha we might be do not like fight we are not born but we die for the pride veero ki kahani veero ki true man मन के है राजा दिल के है सच्चे बादशाह पीछे न हटेंगे चाहे जब भी ले तू आसमा बात की होगा किया मेरे देश की वक्त ने बे हमने जान भी है बेश की ना किसी ऐसी कम में कोई हमसे ज्यादा है पूरा करते हैं जो भी किया हमने वादा है आज हमारी सबसे बड़ी जार है जो हमें बांधता है वो दिलों की जनर है From rapper to baller, to rapper to rock 'n' yeah, song to music, song songs turn music.